रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक सतहत्तरवा भाग शुरुआत में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में अंतरिक्ष किरणों और गणित पर केंद्रित शोध कार्य प्रारम्भ हुआ मगर धीरे धीरे क्षेत्र फैलता गया भाव में प्रतिभा का पहचानने की अद्भुत क्षमता थी और वे सबसे योग्य एवं प्रखर को आकर्षित कर पाए गिर्द नए विभाग शुरू किए जो सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सके उदाहरण के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज से ओबेद सिद्धिकी को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी समूह और स्टैनफोर्ड से गोविंद स्वरूप को रेडियो के के निर्माण लिए आमंत्रित किया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बैकडोर भाबा के हाथों में सौंपी भाबा और नेहरू की अंतरंग मित्रता एवं बाबा के अपार उत्साह और लाल शाही और ऊर्जा ने पर लगाम कसी फिर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कुछ ही सालों में फलने फूलने लगे बाबा के उपलब्धियों के कारण उन पर पुरस्कारों की वर्षा होने लगी। 1941 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्रदान की गई। उन्नीस में उन्हें हेपकिस पुरस्कार मिला और उन्नीस में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधियों से भी सुशोभित किया। भारत में परमाणु ऊर्जा के पितामह के रूप में उन्हें सदैव याद रखा जाएगा वैसे तो भावा एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे मगर उनका तकनीकी ज्ञान भी काफी अच्छा था उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रखी, जिसे बाद में विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने बहुत कुशलता से विकसित किया उन्नीस के चीनी आक्रमण के बाद भापा ने इलेक्ट्रॉनिकी में भारत के पिछड़ेपन को पहचाना इस क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति के लिए इसकी रूपरेखा भी बाबा ने तैयार की बाबा बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे वे गणित की जटिलताओं और शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समान रूप से समझते थे वे एक कलाकार थे और वे जीवन की सभी सुंदर चीजों के थे, कला संगीत साहित्य वास्तुशिल्प बागबानी आदि अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण अक्सर उनकी तुलना से की जाती थी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का भवन बन जाने के बाद बाबा ने प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को एक भित्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया जिसके लिए उस समय उन्हें 15,000 रुपये का भारी पारिश्रमिक दिया गया बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के बजट का एक प्रतिशत कलाकृतियां खरीदने के लिए सुनिश्चित किया गया था भावा के खुद के बनाए चित्र अब भी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र की इमारतों को सुशोभित कर रहे हैं भावा विज्ञान और कला दोनों की दुनिया के बादशाह थे अपनी अनेक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की एक बार जब एक संवाददाता ने उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया मैंने सृजनशीलता के साथ ब्याह रचाया है जब भावा अपने बार के शीर्ष पर थे मॉन्ट ब्लैंक फ्रांस में 26 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हवाई जहाज के सारे मुसाफिर मारे गए जिससे पूरा देश शोक में डूब गया